तो आइए आज के इस विशेष एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ मुंबई से दूरदर्शन के विशेष इंजीनियर शलाका निर्गुंज जी हैं हमारे साथ काफ़ी समय से इस दूरदर्शन में अपना सेवा दे रहे हैं 34 इयर्स उनको हो गए हैं इस फील्ड में तो उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में तो आप सभी की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते ओम शांति ओम शांति कैसे हैं आप बहुत अच्छी <laughs> मैं एक सामान्य घर में जन्म लिया है अच्छा, अच्छा। हम चार बहने एक भाई माता पिता माता टीचर थी <laughs> पिता मिल में ऑफिसर थे लेकिन घर में पूरी शिक्षा का माहौल था <laughs> मेरे पिताजी घर में जॉब के बाद ट्यूशन भी लेते थे <laughs> तो वो इंग्लिश पढ़ाते थे <laughs> मेरी मम्मी मैथ्स पढ़ाती थी अच्छा अच्छा आ, तो घर में ऐसा शिक्षा का ही माहौल हाँ, था एजुकेशन वाला एजुकेशन वाला का। बाद में मेरी मम्मी की इच्छा थी कि मैं भी टीचर बनू लेकिन कुछ आ, डेट आ, मिस हो गई लेकिन मुझे वो क्लार्क वगैरह नहीं बनना था मुझे टेक्निकल लाइन में ही जाने का था अच्छा अच्छा तो इसलिए मैंने ये टेक्निकल लाइन चुनी और मैं इस फील्ड में आ गई अच्छा, आ, अच्छा तो तो टेक्निकल फील्ड में क्यों रुचि था आपको क्योंकि अगर माहौल घर में एजुकेशन वाला था तो फिर आप इस इस इस विषय में कैसे आए नहीं टीचिंग का भी मुझे आ, आ, अच्छा लगता था लेकिन जो फॉर्म भरने के लिए ट्वेल्थ के बाद तो निकल गई अच्छा, निकल, निकल गई थी इसलिए मैं यहाँ अगर वो डेट मिल जाती तो आप टीचर टीचर बनती अच्छा अपने माता पिता के बारे में कुछ खास बातें बताइए उनकी कुछ यादें या बचपन में उनके साथ कुछ इंसिडेंट या कुछ ऐसे आ, जैसे कुछ यादें जुड़ी होती हैं ना हमको कुछ खास उनका जो प्यार वाला है स्नेह वाला है तो अभी हम जब गांव गए थे हु, हु, हु, तभी मेरी मम्मी नहीं आई थी और मेरे पापा हमारे साथ थे तो हमारे बाल तो इतने लंबे लंबे थे तो हमको चौकी नहीं बनाने को आते थे अच्छा अच्छा तो मेरे पापा की हालत ऐसी हो गई बोले इतने लंबे बाल क्यों बना रख रहे हो इंदिरा गांधी देखो कैसे कम बाल में सब राज का रंग चलाती है देश चलाती है अच्छा और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग स्कूल लाइफ में जब कुछ इवेंट्स होते हैं कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो आप उसमें कहीं भी कुछ विशेष इवेंट्स में आपने भाग लिया हो तो उसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर करें हाँ वैसे स्कूल में जब आ, कल्चरल प्रोग्राम होता था तो मैं आ, हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करती थी हमारे स्कूल में ये स्काउट गाइड रहता था एनसीसी कॉलेज में एनसीसी उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था और देश के लिए तो कुछ करने का ही है ऐसा मेरे मन में हमेशा रहता था अच्छा अच्छा। हाँ नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं हमारे साथ विशेष शलाकार निर्गुण जी हैं जो दूरदर्शन में अपनी विशेष सेवा देती हैं वो दूरदर्शन में जैसे आपने शुरू किया जैसे आप इंजीनियर बन चुके थे तब उसके बाद डायरेक्ट एंट्री मिला कि उसके लिए कुछ आपको बहुत सारी जो है एग्जाम्स वगैरह या कुछ मशक्क़त करनी पड़ी हाँ डायरेक्ट एंट्री दें हाँ, हाँ। हमने आई टी आई में इलेक्ट्रॉनिक्स का ये किया आ, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था वहाँ से हमको कॉल आया क्योंकि पहले वहाँ हमें रजिस्ट्रेशन करने पड़ते थे तो वहाँ से कॉल आ गया तो मुझे पहली एंट्री आकाशवाणी में हुई अच्छा अच्छा हाँ आकाशवाणी में क्योंकि आकाशवाणी और दूरदर्शन एक ही है तो आकाशवाणी में तीन चार साल आ, काम किया बाद में हमारी ट्रांसफर होती है अच्छा अच्छा हाँ तो प्रमोशन आया तो मेरी दूरदर्शन में ट्रांसफर आ गई ओके ओके तो आकाशवाणी में एंट्री किया तो वहाँ पर किस तरह का जॉब था आपका क्या प्रोफाइल था वहाँ पूरे ऐसे जो कलाकार वगैरह आते थे उनके हम रिकॉर्डिंग करते थे इवेंट टेलीकास्ट भी हम ही लोग करते हैं। अच्छा, अच्छा है हाँ। जो प्रोग्राम हम बनाते हैं हाँ, उनका हाँ, टेलीकास्ट भी हम ही करते हैं। अच्छा अच्छा फिर दिल्ली से न्यूज आती है बम्बई की न्यूज होती है बम्बई की न्यूज लाइव होती है दिल्ली की भी लाइव होती है लेकिन दिल्ली के लिए हमें पैचिंग वगैरह करना पड़ता है हु, हु, हु. और जैसे आकाशवाणी के बाद आपका प्रमोशन हुआ चार साल के बाद दूरदर्शन में आ गया आकाशवाणी और दूरदर्शन में क्या डिफरेंस आपने देखा आकाशवाणी में क्या होता है खाली अपने को ऑडियो ही ऑडियो का ही क्वालिटी देखनी पड़ती है हुँ, हुँ, लेकिन दूरदर्शन में हमको वीडियो की भी क्वालिटी देखनी पड़ती अच्छा, है अच्छा। हाँ उसमें आ, लाइटिंग कैसी है कंट्रास्ट वगैरह पूरा वो देखना पड़ता है हुँ, हुँ, हुँ. तो उसके लिए कुछ खास ट्रेनिंग दिया जाता है कि दिल्ली में भेजते हैं नहीं, नहीं तो पूना में वहाँ भेजते हैं चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं और मैं चाहूँगा की हमारे श्रोता जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं उन सभी को भी दूरदर्शन आकाशवाणी इन सभी बातों को सुनकर अच्छा लग रहा होगा तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं ये चाहूँगा कि आप एक आध टी दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं तो फिल्मी गानों के साथ भी आपका तालमेल काफ़ी हुआ होगा तो उसमें जैसे आकाशवाणी में कुछ प्रोग्राम्स होते थे पहले हवा महल वगैरह ये सब चीज़ें तो कुछ प्रोग्राम जो आपको बहुत पसंद आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जल सुनाइए मुझे छायागीत बहुत अच्छा लगता था अच्छा अच्छा दूरदर्शन में जब रामायण और महाभारत सीरियल चलती थी तभी सबके घरों में टीवी नहीं होता था हाँ। दस पंद्रह घरों के बाद एक के किसी के घर में रहता था हाँ। तो अभी रामायण है महाभारत चालू तो वही घर में पूरी रश होती थी हाँ। और इतने आनंद से लोग बैठते थे तभी रामायण और महाभारत बहुत सीरियल चलती थी तो लोग वही एक ही घर में जाते थे चलो ग्यारह बजे का टाइमिंग है तो उसके पहले दस मिनट पहले ही जाके बैठते थे और हाँ। उसका आनंद लेते थे अभी क्या सब प्रोग्राम आपको यूट्यूब में गूगल पे सब मिलते हैं तो उसका आनंद कम हुआ है वैसे <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने याद दिलाया रामायण महाभारत का जो सीन है वो बहुत ही एक यूनिक रहता था क्योंकि जैसे ही टाइम हो जाता था लोग एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाते थे तो समझ जाते थे कि अभी रामायण चालू हो गया है <laughs> और अभी क्या है जा... दूध दूरदर्शन सब सबके घर में हाथ में मोबाइल है हाथ में YouTube पे सब प्रोग्राम मिलते हैं, तभी भी लोग आकाशवाणी को नहीं भूले हैं, रेडियो को भूले नहीं है रेडियो है। तो सुनते ही है लोग <laughs> क्योंकि रे, रेडियो लगाते हो तो उनका काम भी होता है औरत एक बार जो रेडियो लगाती है और अपना काम, काम करती, करती है इसलिए रेडियो कभी समाप्त नहीं होगा सही बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जैसे रेडियो और जो आजकल टीवी वगैरह है एंटरटेनमेंट की दुनिया जैसे आपने कहा यूट्यूब और इन सारी चीज़ों पे लोगों को हाथ में आ गया है सब कुछ लेकिन फिर भी रेडियो हमेशा रहेगा क्योंकि एक यूनिकनेस है जैसे कि आप काम कर सकते हैं उसको सुनते हुए तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक आकर्षण का केंद्र है इसलिए रेडियो आज फिर से जो है लाइव है और बहुत सारे एफ़ चैनल्स भी खुल गए हैं थोड़ा सा अगर पुराना इतिहास और फिर बाद में वापस रेडियो एक तरह से नए रूप में आया एफएम के रूप में तो उसकी थोड़ी सी अगर कुछ बातें याद हो तो बताइए वैसे पहले रेडियो तो उसका साइज वगैरह बड़ा होता था वॉल वॉल के होते थे बाद में ट्रांजिस्टर आया बाद में आईसी आ गए अभी हाथ में भी रेडियो है <laughs> मोबाइल में, में भी रेडियो है तो लोग उसका आनंद लेते है ही है अभी सब डिजिटल हो गए है तो अभी बॉम्बे में जब आप आकाशवाणी में जब सेवा देना शुरू कर दिया था उस समय एफएम एफएम एफएम एफएम रेडियोस वगैरह वगैरह थे हाँ, थे कौन से कुछ गोल्ड नहीं, नहीं। अस्मिता वाहिनी और हाँ, उसका ये मलाड में ट्रांसमिटर है टेलीकास्ट अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, चर्च में जो आमदार निवास के सामने है वहाँ बॉम्बे बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन तो मैं चाहूँगा जैसे आपने कहा कि मुझे प्रोग्राम्स में छाया गीत अच्छा लगता था तो छाया गीत में जो पुराने फिल्मी गीत चलाया करते थे तो उनकी कुछ यादें कैसे शुरू हुआ ये प्रोग्राम छाया गीत थोड़ा सा अगर इतिहास आपको पता हो तो बताइए पहले सप्ताह ही कि दूरदर्शन में रहती थी तभी एक एंकर होती थी भक्ति बरगे करके नहीं। नहीं। तो फिर कैसा वो पूरा हफ्ते का प्रोग्राम दिखाते थे पूरे हफ्ते में रोज का वो दिन अभी समझो संडे या ये है प्रोग्राम है साप्ताहिक की तो मंडे से साप्ताहिक दिखा रहे थे दिखाते थे, थे तो वो प्रोग्राम प्रोग्राम का नाम बोलती थी फिर वो प्रोग्राम का कट थोड़ा हुँ, सा ऐसे वो साप्ताहिक चलती थी तो पूरा अगले हफ्ते का प्रेक्षक लोगों को मालूम पड़ जाता हाँ मालूम तो उनको हमेशा मालूम अरे थर्सडे भी छाया गीता है चलो वो टाइम लगाएंगे ऐसी उसकी मजा थी। <laughs> तो गीत में जो गीत वगैरह सिलेक्शन करते थे कि चला नहीं नहीं सिलेक्शन करते तो अभी करते? भी सिलेक्शन गीत लगते थे कि स्पेशल बाबा राज कपूर स्पेशल मुकेश मुकेश वाले गीत ऐसे लगते उनकी पुण्यतिथि या जन्मदिन होता है तो उनके गीत लगते है तो उसमें जैसे चाय गीत का प्रोग्राम्स आपने काफ़ी देखा भी चलाया भी तो कुछ गीत जो आपको पुराने याद आते हैं उनकी कुछ लाइनें हमें गुनगुना के सुनाइए। सुनाइ है जिंदगी एक, एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया राजेश राजेशन्ना पर पिक्चराइज किया गया था ये खूबसूरत गाना राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर सफर इस एल्बम का ये गीत है जो हमारे खास गेस्ट ने याद किया है तो आइए साथियों आज के इस एपिसोड में हम लोग अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं ये खूबसूरत गीत की शुरुआत का आप सब के लिए और खास शालाका निर्गुन जी के लिए हमारी और से ये खूबसूरत गीत आप सुनाए है रेड मधन नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मस्कर रहो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 Odley, odley, od. Odley, odley, od. Odley, odley, od. Odley, odley, od. Odley, odley, od. Odley, odley, od. किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना थोड़े टुणे को लेने को लेने को ते हुए दिन बिताना यहाँ कल क्या हो किसने जाना और जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना टिट टिट टिट कुंड टुंड हो जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहां कल क्या हो किसने जाना दि दि दि दि दि दि दि अरे इटे हो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 तो शुरू में और अभी में क्या चेंजेस आते गए हैं टेक्निकली या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरली या फिर प्रोग्राम्स में क्या क्या बदलाव आए हैं जो आपने चेंज देखा अपने लाइफ में उसके बारे में बताइए बहुत ही बदल आया है पहले जो कैमरे थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे नहीं, नहीं। उसमें आ, आ, ट्यूब लगते थे अच्छा रेड ग्रीन एंड ब्लैक ब्लू सॉरी रेड ग्रीन एंड ब्ल्यू ऐसे तो वो तीनों का इकट्ठा होकर अपने को कलर मिलते थे हुँ, हुँ, हुँ, तो अभी डिजिटल हो गया है कैमरे आकार में भी कम हो गए हैं कैरी करने के लिए भी अच्छे लगते हैं और अ, इवन ऑडियो में भी पहले बड़े बड़े माइक लगते थे स्टैंड पे लगते थे जी, जी। अभी इतने से छोटे माइक है जो उनके शर्ट पे साड़ी पे ब्लाउज पे लगते हैं किसी को दिखाई भी नहीं देते और वैसे टेक्निकल में जैसा बद बदल आ गया वैसे हमारे में भी बदल आ गए हम बदल <laughs> <laughs> आप में क्या बदल आ गए वो थोड़ा सा बताइए <laughs> पहले जो इतना काम नहीं रहता था थोड़ा सा ही ट्रांसमिशन रहता था मुझे लगता है टाइम लोग थोड़े आलसी होते थे <laughs> अभी काम में ज़्यादा या गया जैसे डिजिटन हो गया है डिजिटल हो गया है लेकिन काम भी बढ़ गया है और सब स्टाफ का ब्रेन भी बहुत शार्प होने लगा है वैसे काम भी अच्छा होता है पूरा काफ़ी जो है इंफॉर्मेशन भी लोगों के पास आ गया है। और लोग भी थोड़ा सा मीडिया के साथ जुड़ गए हैं तो इसी काफ़ी अच्छी जो है प्रगति हो रही है और लोग अभी ज़्यादा काम कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि इन सब के अलावा आपका निजी जीवन में आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं कौन आपके जीवन में जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटर्स रहे उनके बारे में बताएँ अभी सब जगह क्या बोलते हैं को ये पुरुष आगे गया तो बोलते हैं इसके पीछे सही होती है हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मैं बोलती हूँ मैं इतना आगे जाने के बाद एक पुरुष है और वो भी मेरे पतिदेव है अच्छा, आ, मुझे आगे बढ़ाने के लिए <laughs> अभी क्या मेरी ऑफिस में शिफ्ट ड्यूटी देती है कभी मॉर्निंग कभी इवनिंग कभी नाइट शिफ्ट लेकिन वो टाइम घर तो वो संभालते हैं इसलिए तो मैं ये ड्यूटी कर रही हूँ तो उनका सहभाग बहुत ही है चलिए वो अगर सुन रहे हैं तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ धन्यवाद और इसी तरह आप सपोर्ट करें और आपसे प्रेरणा मिल रहा है कि जहाँ पर भी स्त्रियाँ काम पे जाती हैं या काम करते महिलाएं, हैं उन्हें अपने घर में जो पति रहते हैं उनका सहयोग मिले तो वो बहुत आगे जा सकती हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे परिवार को अभी आ, मैं वैसे बताऊँ तो बचपन से मेरा जीवन बहुत सुंदर गया है मैं कभी नाराज नहीं हुई है अरे वाह <laughs> वैसा क्षण आया तो भी मैंने उसको टल दिया है अच्छा हाँ और हमेशा मैं पॉजिटिव थिंकिंग से देखती हूँ इसलिए मेरा जीवन बहुत सुंदर है जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप अपने जीवन में हमेशा जो है पॉजिटिव थिंकिंग करते हुए आगे बढ़ी और जो मुश्किलें आई उसको आपने डोंट केयर किया और आप अपने रास्ते चलते गए आगे बढ़ते बढ़ते आप यहाँ तक पहुँचे हैं अभी कुछ समय से आप माउंट आबू में एज ए टूरिस्ट के रूप में आए हुए हैं तीन दिन का यहाँ मेडिटेशन शिविर भी आपने अटेंड किया है यहाँ आके आपको क्या फील हो रहा है यहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कीजिए वैसे हम दादर सेंटर में जाती है दादर में जो ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है वहाँ जागृति दीदी है तो वो भी हमें अच्छे लेक्चर देती है तो उन्होंने बताया कि शिविर है आप माउंट अबू चलो हमारे साथ तो हम माउंट अबू आ गए लेकिन यहाँ आके इतना प्रसन्न लगा यहाँ का तो वातावरण तो बिल्कुल अच्छा ही है और जब बड़े बड़े दादी ने जो लेक्चर दिया नहीं, नहीं। उससे तो बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है जो हमें मालूम नहीं था वो समझ में आया कि जो हम बोलते हैं ये मेरा है तो ये मेरा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है <laughs> हम आए तो खाली हाथ जाते समय भी खाली हाथ जाने वाले हैं तो जब तक जिंदगी है तब तक अच्छा सबसे साथ ये विचार दे दो विचार ले लो यहाँ पर जो चीज़ें आपको पसंद आई परिसर में वो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ का मेंटेनेंस बहुत अच्छा है मेंटेन करते है ना हमने अभी इतने बीस हजार वगैरह लोग आते हैं लेकिन सब जगह देखा तो इतना व्यवस्थित कहा वैसे गर्दी नहीं है ये नहीं है किधर ऐसा झगड़ा बिगड़ा कुछ नहीं है हम नाश्ता करने जाते हैं खाना खाने के लिए जाते हैं भीड़ है लेकिन ऐसी गर्दी वगैरह कुछ नहीं है और सब शांति से होता है ये इतना अच्छा लगता है और पूरा परिवार ये परिसर बहुत स्वच्छ किधर गंदगी नहीं कुछ नहीं इतना लोग बाहर से आते हैं लेकिन बहुत स्वच्छता देखी हमने यहाँ और सब शांति से आप बोलते हैं बात करने का ढंग सबका शांति से है <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बात ही अच्छी बात है आपने बताया कि यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ की स्वच्छता और यहाँ का मेंटेनेंस और यहाँ के लोग आपको बहुत अच्छे लगे नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं शलाखा जी से और आइए मैं चाहूँगा कि आपको एक जो कहानी या कुछ ऐसे इंसिडेंट याद हो जिससे आपको प्रेरणा मिलता हो उसके बारे में कुछ बताइए प्रेक्षक हो आपको वो तस्वीर याद है क्या इसे नाम दिया था The Vulture and the Little Girl mm -hmm. इस तस्वीर में एक गिद्ध गिद्ध भूखी कमजोर एक छोटी सी लड़की के मरने का इंतजार कर रहा है और इसे एक साउथ अफ्रीकन फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर ने 1993 नाइन्टी थ्री में सूडान के अकाल के समय खींचा था और इसके लिए उन्हें पुलित जट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था लेकिन कार्टर इस सम्मान का आनंद कुछ ही दिन उठा पाए क्योंकि कुछ महीनों बाद 33 वर्ष की आयु में उन्होंने अवसाद से आत्महत्या कर ली पर क्यों आखिर क्या हुआ दरअसल जब वे इस सम्मान का जस्ट मना रहे थे तो सारी दुनिया में प्रमुख चैनल और नेटवर्क पर इसकी चर्चा हो रही थी उनका अवसाद तब शुरू हुआ जब एक फ़ोन इंटरव्यू के दौरान किसी ने पूछा कि फिर उस लड़की का क्या हुआ कार्टर ने कहा कि यह देखने के लिए वे रोक वे रोक नहीं पाए क्योंकि उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी इस पर उस एंकर ने कहा मैं आपको बताता हूं कि उस दिन वहां दो गिद्ध थे जिसमें एक पक्षी और दूसरा जिसके हाथ में कैमरा था इस कथन के व्यंग्य भाव ने कार्टर को इतना विचलित कर दिया कि बाद में सोचते पछताते वे अवसाद में चले गए और अंत में आत्महत्या कर ली किसी भी स्थिति में कुछ हासिल करने से पहले हमें मानवता आनी चाहिए कार्टर अवश्य जीवित होते अगर वे उस बच्ची को उठाकर यूनाइटेड नेशनन्स के फीडिंग सेंटर तक पहुँचा देते शायद जहाँ पहुँचने की वह कोशिश कर रही होगी आज बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो कोई भी दुर्घटना होती है या ऐसी इमरजेंसी की स्थिति आती है तो सबसे पहले उनके पॉकेट से वीडियो बनाने का मोबाइल निकलता है जबकि उस समय वहाँ कठिनाई में फंसे लोगों की मदद करने की प्राथमिकता होनी चाहिए कभी ऐसा मौका पड़े तो ऐसी परिस्थितियों में फ़ोटो या वीडियो खींचने की जगह उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए शलाखा जी बहुत ही खूबसूरत जो है घटना आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को अच्छा लग रहा है क्योंकि आज के करंट सिदर्भ में इस तरह की कई घटनाएं हम देखते हैं जहाँ पर आ, किस जगह पे आग लगा है, किस जगह पे कोई डूब रहा है तो हम लोग जाके वीडियो करते हैं तो कितनी शर्म की बात है कि हम अपने आप को नहीं समझ रहे हैं कही कहीं ना कहीं मानवता मर चुकी है ऐसा लगता है तो इस कहानी से यह हमें पता चल जाता है कि हमें अपनी मानवता को जिंदा रखना है और ऐसे सिचुएशन में हेल्प के लिए आप फ़ोन है तो फ़ोन करो पुलिस स्टेशन में फ़ोन करो या फायर स्टेशन में फ़ोन करो जहाँ जिसकी ज़रूरत है उस जगह पे कॉल करके बताइए उन्हें ताकि हेल्प आप नहीं कर रहे तो दूसरे तो कम से कम आके हेल्प करें तो शलाखा जी थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छी घटना आपने सुनाया है धन्यवाद तो जाते जाते मैं कहूँगा रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज क्या बताना चाहेंगे मैं आपको सबको ये बताना चाहती हूँ कि जीवन में बहुत ही आनंद आया बहुत भी सुख आया तो ज़्यादा भी आनंदित मत हो और दुख भी आया तो ज़्यादा तनाव में भी मत रहो आप शांति से सब ये करो मतलब बैलेंस रखना है बैलेंस रखना है अपना ये जी बात ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि जैसे हमारे जीवन में सुख दोनों ही आते हैं कभी अच्छा भी लगता है कभी बुरा भी लगता है किसी की बातें तो हमें दोनों ही सिचुएशन में नॉर्मल पोजिशन में रहना है व्यवहार हमें समानता से करना है और जैसे शलाका जी ने बताया कि दुख आए तो बहुत ज़्यादा भी उसके अंदर दुख की दुख आप फील करें और तनाव में आ जाएं टेंशन में आ जाए सभी लोगों को दुखी करें ऐसा ना करें उसमें भी आप अपने आप को कंट्रोल में रखें और दुख आएगा तो जाएगा फिर सुख भी आएगा तो संसार में एक चीज़ सब सदैव नहीं रहता है कंटिन्यूस कोई भी एक फेज आपके जीवन में नहीं रहता है तो चल आ, चेंज चलता रहता है परिवर्तन संसार का नियम है तो इसलिए इसे आप ध्यान में रखकर अपने जीवन को बहुत ही अच्छा जिए ऐसी शुभकामना की है तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आ, थैंक यू थैंक यू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 घन भोर अधेरा भागे कभी धूप खिले कभी छाँव मिले लंबी सी डगद न खे जहाँ हम भिन्न हो आंसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले हा दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए लहराए जहा दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए जहा रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेश नाए जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेश पसंद सपनों में पली हंसती हो पली जहाँ शाम सुहानी ढले जहाँ वम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले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 आँसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार फले आ चल के तुझे मैं ले के चलू एक ऐसे गगन के तले जहाँ हम भी न हो आँसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले एक भय से गगन के तले एक भय से गगन के तले